श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतार जीवन में साधक भाव उक्त विषयक दृष्टांत तीन मित्रों के आनंद कानन दर्शन संबंधित श्री रामकृष्ण देव की कहानी तीन मित्र किसी मैदान में टहलने गए थे टहलते हुए मैदान के बीच पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से घिरी हुई एक जगह को देखा उसके अंदर से गाने बजाने की मधुर आवाज आ रही थी सुनकर उसके भीतर क्या हो रहा है यह देखने की उनकी इच्छा हुई चारों ओर घूमकर उन्होंने देखा कि कहीं भी भीतर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं है फिर कैसे प्रवेश किया जाए उनमें से एक व्यक्ति कहीं से एक नशेनी लाकर दीवाल पर चढ़ने लगा और बाकी दो व्यक्ति नीचे खड़े रहे दीवाल पर चढ़ भीतर की घटना को देख वह आनंद में विभोर हो हा हा कर हँसता हुआ अंदर कूद पड़ा उसने भीतर क्या देखा नीचे खड़े हुए दो व्यक्तियों को बताने के लिए वह किंचन मात्र भी प्रतीक्षा न कर सका तब उन दोनों ने सोचा वाह बहुत अच्छा मित्र है उसने क्या देखा कुछ भी नहीं कहा चुपचाप खड़े होकर वे यह दृश्य देखते रहे फिर दूसरा व्यक्ति उस नशेनी पर चढ़ने लगा ऊपर चढ़कर वह भी पहले व्यक्ति की तरह उसी प्रकार हँसता हुआ भीतर कूद पड़ा तब तीसरे व्यक्ति के लिए दूसरा और कोई उपाय ही क्या रह गया वह भी उस नशेली पर चढ़ा तथा भीतर के आनंद समारोह को देखने लगा देखकर सर्वप्रथम उसमें सम्मिलित होने की उसकी तीव्र इच्छा हुई किंतु तत्काल ही वह सोचने लगा यदि मैं अभी उसमें सम्मिलित हो जाता हूँ तो बाहर के लोग को यह पता न चलेगा कि यहाँ पर इस प्रकार आनंद उपभोग करने का एक स्थान विद्यमान है क्या मैं अकेला ही इस आनंद का उपभोग करूं यह सोचकर बलपूर्वक अपने मन को वहाँ से हटाता हुआ वह नीचे उतर आया और जो कोई भी उसके सन्मुख आया उसी को जोर से पुकार कर कहने लगा अरे भाई सुनो यहाँ पर एक अपूर्व आनंद का स्थान विद्यमान है चलो वहाँ चल हम सब उस आनंद का उपभोग करें इस प्रकार अनेक व्यक्तियों को साथ लेकर वह भी उस आनंद में सम्मिलित हुआ अब सोचो तीसरे व्यक्ति के मन में और लोगों को साथ लेकर आनंद उपभोग करने की इच्छा का ढूंढने पर भी जिस प्रकार कोई कारण नहीं मिलता है ठीक उसी प्रकार अवतार पुरुषों के हृदय में लोक कल्याण साधन की इच्छा शैश्वावस्था से ही क्यों विद्यमान रहती है उसका भी कोई कारण निर्देश नहीं किया जा सकता उपरोक्त को सुनकर संभवतः किसी की यह धारणा हो सकती है कि अवतार पुरुषों को हम लोगों की तरह दुर्निवार इंद्रियों के साथ कभी संग्राम नहीं करना पड़ता संभवतः सुशील शांत बालकों की तरह उनके इंद्रिय समूह आजन्म उनके वशीभूत रहकर उनकी इच्छानुसार परिचालित होते हैं एवं तदर्थ संसार के रूप प्रसादी विषयों से अपने मन को हटाकर वे सहज ही उसे उच्च लक्ष्य की ओर स्थापित कर लेते हैं इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि यथार्थ में ऐसी बात नहीं है इस विषय में भी नरवर्त नरलीला होती रहती है यहाँ यहाँ पर भी उन्हें संग्राम में विजयी होकर अपने गंतव्य मार्ग की ओर अग्रसर होना पड़ता है मानव मन के स्वभाव के संबंध में जिन्होंने कुछ भी जानने की चेष्टा की है उनको यह विदित है कि स्थूल से लगाकर सूक्ष्म सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम अनंत वासनाएं उनमें विद्यमान हैं यदि किसी प्रकार उनमें से एक को अतिक्रमण करने में तुम्हें सफलता प्राप्त हुई तो दूसरी आकर तुम्हारे मार्ग का अवरोध कर देगी उसको पराजित करने पर और एक उस जगह आकर खड़ी हो जाएगी स्कूल को परास्त करने पर सूक्ष्म आ खड़ी होगी उसको हटाने से सूक्ष्मतर वासनाएं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी यदि काम को त्यागा तो कांचन आकर खड़ा हो जाएगा साधारणतः काम कांचन से विरत होने पर सौंदर्या अनुराग लोकेशना सम्मान यश आदि सामने आ उपस्थित होंगे अथवा माइक संबंधों का यत्नपूर्वक परिहार करने पर आलस्य या करुणा के रूप में माया मोह आकर तुम्हारे हृदय में अपना स्थान जमा लेगा मन के इस प्रकार के स्वभाव का उल्लेख कर वासना जाल से दूर रहने के लिए श्री रामकृष्ण देव सदा हमें सतर्क किया करते थे दृष्टांत स्वरूप अपने जीवन की घटना तथा चिंताओं का भी समय समय पर उल्लेख कर वे इस विषय को हमें समझाया करते थे पुरुष भक्तों की तरह स्त्री भक्तों से भी वे इस बात को बारम्बार कहकर उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग उद्दीप्त करते थे एक दिन के प्रसंग का उल्लेख करने पर पाठक इस बात को भली भांति समझ जाएंगे स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी श्री राम कृष्ण देव के समीप आता था वे सभी उनकी सरलता सद्व्यवहार तथा कामगंध रहित अद्भुत प्रेम के आकर्षण को हृदय से अनुभव किया करते थे तथा सुविधानुसार पुनः उनका पुण्य दर्शन प्राप्त करने के निमित्त लालायित रहते थे इस प्रकार न केवल वे स्वयं ही बारंबार उनके दर्शन पर कृतकृत्य होते थे वरन अपने परिचित इष्ट मित्रों को भी उनके समीप ले जाने का प्रयास करते थे जिससे वे लोग भी उनका दर्शन लाभ कर विमल आनंद को प्राप्त कर सकें हमारी परिचित एक महिला किसी दिन अपनी सौतीली बहन तथा उसके पतिदेव की सगी बहन को लेकर अपराह्न के समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुई एवं उन्हें प्रणाम कर बैठ गई श्री देव ने उनसे परिचय तथा कुशल प्रश्नादि किए तदनंतर ईश्वर के प्रति अनुरागी बनना ही मानव जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए इस विषय की चर्चा प्रारंभ कर उनसे कहने लगे